शिवपुराण रुद्र सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे वहां अठासी हजार ऋत्विज एक साथ हवन करते थे चौसठ हजार देवर्षि उदगाता थे अधता भी उतने ही थे नारद आदि देवर्षि और सप्तर सी पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों विद्याधरों सिद्धों बारह आदित्यों उनके गणों यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था ब्रह्मर्षि राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे जो अपने मित्रों मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारम्बार स्वस्थवाचन किया जाने लगा तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया उनके दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्वी अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधी का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यो बोले दधी ने कहा मुख्य मुख्य देवताओं तथा तो महर्षियों आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं इसका क्या कारण है यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े बुनि और लोकपाल यहाँ पर हैं तथापि उन महात्मा पिनाक शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभद्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके पंद्रह नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगल में हो जाते हैं उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु देवराज इंद्र लोकपाल गणों ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महादेव विराजमान है वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए देवेश्वरों जगदम्बा सहित में परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा उनके स्मरण से उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान विस्म ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए भगवान शंकर के यहां पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा यह मैं सत्य कहता हूँ